वाष्ठ कथा कथये वशिष्ठ योगवासिष्ठ ग्रंथ कथाए कह श्लोक वाष्ठ कृ बानोदा धातृभक्तिशुभा कथा संति महाबाहो चित सन्ती महाबाहोित राजपुत्रास्त्र शुभा बाल से विनोद ही धात्री शुभा कथा भक्ति बच्चे को खुश करने के लिए धाती बड़े अच्छी कथा कहती है शुभा कथा भक्ति कहती है महाबाहू क्वचित त्रय राजपुत्र शुभ सन्ती कहा तीन राजपुत्र बड़े बढ़िया सुभा तीन राजपुत्र है तो सुबह से हाँ हाँ करते हैं इसके आगे कहीं भक्ति कौन शुभ जातो व न जात तथक गर्भ एव स्थित वसंति ते धर्मयुक्ता अत्यंता सती पने सौ अत्यंता तीन पुत्र तीन पुत्र उसमें दो तो जन्म ही नहीं हुए और तथा तो एक गर्भ में ही आया नहीं दो तो जन्म नहीं हुए गर्भ में ही और एक गर्भ में भी नहीं आया वो बचे का चाचा तो तीन पुत्र गिनती हो गया दो और तीन धर्मयुता धर्म करते हुए अत्यंत असती पतने वसंति पतने शहर नगर है अत्यंत असति पतने वो पतन कैसा है अत्यंत असत अत्यंत असत पत्तने में रहते है तो। सकिया शून्य नगरा शून्य नगरा निर्गत विमलाशयामलाशया गो गगने वृक्षा गोने दृशु फरशालीन दृशु अत्य तो असत पतने शून्य नगर अपने शून्य नगर से निकल करके निर्गत बीमला अच्छे बुद्धि विचार वाले गच्छ जाते समय गगने फल सारी न वृक्षांत वह फल लगे है बहुत पेड़ देखने देखे जाते समय आकाश में उन्होंने वृक्ष देखा जिसमें बहुत फल लगे हैं फल लगे काम से बच्चे खुश हो गए फल है फल देखा भविष्य नगरे त्रविष्न राजपुत्राश्रोपिटा राजपुत्राश्री सुखम्यवहारिण्यवहार सुखमृ राजपुत्र अदय भविष्य नगरे सुखम स्थित मृगया व्यवहारिनः तीनों राजपुत्र अभी भी है कहा है तो भविष्य नगर में नगर आगे बनेगा अभी नहीं है भविष्य नगर में आगे बनने वाला नगर में अभी भी तीनों पुत्र हैं करते हुए रहते हैं नगर धात्रे कथिता रामिता बाल काख्याय का शुभा निश्चय सयो बालो निर्विचार ना धिया राम संबोधन बस टी सी कहते हैं रामन बालक आख्यायिका धात्रिया कथिता शुभा बालक आख्यायिका धात्री कथिता बालकों के लिए आख्यायी का कथा बड़ी सुंदर कथा धात्री से कही गई स बाल निश्चय में यू निर्विचार नया भैया विचार हुई तो बुद्धि के कारण और निश्चय कर लिया समझ लिया भविष्य नगर तीन राजपुत्र भी है पेड़ लगे वृक्ष लगे है आकाश में पल लगे निश्चय ये बालो निर्विचार नहीं ही तो बुद्धि के कारण निश्चय कर लिया बाला, बाला का ये तो कथा दृष्टान्त बताया दृष्टांत सिद्धमर्थम अर्थम दृष्टांत के योजे दृष्टान्त ऐसी सिद्ध जैसे अर्थ है कुछ अर्था नहीं ऐसे कथा बोलने पर विचार के बिना बच मान लेते हैं इसे कुछ है। इसी प्रकार घटाते हैं संसार रतना राष्ट्र दिख में के यारोजित चेत बाल काख्याय संसार रतना तो यम संसार, संसार रचना बाल काख्याय का एव विचारोजित चेतशा इतम अवस्थिति में पागता ये संसार कल्पना भी इस प्रकार है जैसे बाल काख्याय का बच्चों को सत्य लगते थे इसी प्रकार विचार उज्जित चेतसा वो विचार नहीं करके सबसे समझ लेते हैं। विचार उज्जित चित रह तो चित्त वाले विचार उज्जित चेहता जिनका चित्त तो विचार उज्जित विचार रहित तो उज्जत विसर्गी विचार रहित तो बुद्धि वाले के लिए अवस्थिति में पाग कहा संसार इसी प्रकार अवस्थिति को प्राप्त हो गया अवस्थित हो गया बालक आख्याय जैसे ही संसार वास्तव नहीं कल्पना करते करते सत्य लगने लगा तो। वशिष्ठ उत्तम उपसारती वशिष्ठ अन्य जो कहा है उसका उपसार करते हैं इत्यादि भी रूपाख्या अनिल माया शक्ति माया कथयामास शक्ति वसिष्ठ कथयास वशिष्ठ कथयास इत्यादि से माया शक्ति वशिष्ठ कथयास इत्यादि उपाख्यान के दश्तरा? माया शक्ति विस्तारम वसिठ तथा शैव शक्ति निरूपय थे माया शक्ति का विस्तार वसिठ ने कहा योगित में वो शक्ति का भी निरूपण करने जा रहे है एवं माया शब्द भाव परमाणु माया है कारण प्रमाण कह करके तथा अनिर्वचनीयतम वक्तुम वो माया सत्य नहीं असत नहीं उभय नहीं अनिर्वचनीय है उसको कहने के लिए प्रतिज्ञा करते शैव शक्ति अभी शक्ति माया शुद्धि का निरूपण करेंगे माया शब्द कार्या शक्तिर्विलण शक्तिर्षण फोटांगारो दृश्यम शक्ति एक कार्यात विलक्षणा भवित स्फोटांगारो दृश्य मानव शक्ति तत्व अनुम जो शक्ति है कार्य और आश्रय से विलक्षण है जैसे अग्नि की शक्ति है उसका आश्रय क्या होगा अग्नि और कार्य अग्नि में जो दाहकत्व शक्ति उसका कार्य स्फोट दाह स्फोट आश्रय हो गया अहंगार अग्नि ये दोनों दिखते हैं स्फोटांगारो दृश्य दिखते हैं नहीं शक्ति दिखती है नहीं। नहीं। शक्ति सत्र अनुमत है शक्ति अनुमान करते हैं, शक्ति का अनुमान इसलिए क्या सिद्ध हुआ कार्य है स्पोट आश्रय हो गया अंगार ये दोनों दिखने पर भी शक्ति नहीं दिखती इसलिए कार्या आश्रय ऐसा शक्ति विलक्षण कार्य और आश्रय से शक्ति विलक्षण है शक्ति तो अनुमत अनुमान से शक्ति निश्चित होती है स्फोटार प्रत्यक्ष तो दिखते हैं इसलिए कार्य से आश्रय से शक्ति भिन्न है ऐसा माया शक्ति कार्या स्व कार्य, कार्य होता जगत है जगत है कार्य माया का कार्य से भिन्न है और आश्रय है माया शक्ति का आश्रय ब्रह्म है आश्रय स्वाश्रयाद ब्रह्मणा विलक्षण विपरीत स्वभाव विपरीत स्वभाव माया माया शक्ति है कार्याद आश्रय तो वैलक्षण दृष्टान स्पष्ट है माया शक्ति कार्य से भी लक्षण आश्रय से भी लक्षण दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट करते है जिस प्रकार स्फोट और अहंगार कार्य और आश्रय ये दोनों तो प्रत्यक्ष दिखते हैं शक्ति का अनुमान करते है वन्य है कार्य रूप स्फोट वन्नी में शक्ति है दहा का तो शक्ति उसका कार्य हो गया स्फोट आश्रय रूप अहंगार अग्नि है प्रत्यक्ष का में प्रमाण से चीजें होते दिखते है शक्ति स्तु प्रत्यक्ष शक्ति का नहीं होता कार्य अनुमेय से कार्य से शक्ति का अनुमान करते है इसलिए अतस्ताभ्या विलक्षण आश्रय और कार्य से शक्ति विलक्षण है उक्त न्याय मृत शक्ता योजयति। मृत शक्ति में भी घटाते है इसी न्याय दराकारो दराकारो पृथ्वृनोदरा घट कार्योत्र मृत्ति मृत्ति शब्दि पंच गुणा पंच गुण युक्ता शक्तिस्तृद पृथ्व बुद्धनोदराकार घट पृथ्वी स्थूल बुद्ध नर्तुल पृथ्वी और बुद्ध टीका उदरो उदरों उसका पेट घट का पेट है पृथ्वी और बुद्ध बड़ा ऐसा आकार वाले घट होता है कार्य येगा मृत्यु का कार्य है घट जो की पृथ्वी बुद्ध नोद्वार आकार अतः मृत्यु का है कारण है जो घट शक्ति का आधार है शब्द आदि भी पंच गुणे जुक्ता रूप से रूप से गंधस्पर्श है शब्द है इसे न आये के लोग मृत्यु में पृथ्वी जल तेज में शब्द नहीं मानते शब्द केवल आकाश में मानते है इसमें पंचोदशी पहले आ गया है आकाश का गुण आकाश के कार्य में वायु आदि में अनुगत है शब्द आकाश में है ज्वल में तेज में सर्वत्र शब्द बताया शब्द पृथ्वी में है आकाश में स्पर्श नहीं वायु में स्पर्श शब्द दो गुण है तेज में रूप अधिक आ गया वायु आकाश में नहीं है और ज्वल में स्नेह अधिक हो गया पृथ्वी में के गंध हो गया पांच गुण से युक्त है पृथ्वी पंच गुणे युक्त मृत्यु का शक्ति अतदिधा शक्तियों से विलक्षण है ये मृत में घाटा सकती है वो घाटा से भी और मिट्टी से भिन्न है हे अतः तलक्षण हे युबुनोदरा स्थल वर्तूलम उदरमु तद्दुन चृथुबुदन उदरम पृथुबुनोदर तथा कार्य ऐसे आकार है हुआ पुथ बुद्ध नकार मृतिका कार्य शब्द स्पर्श रूपाख्य पांच पेता, पेतो नहीं पेटोन गुण पेता मृतिकांग गुण से युक्त है मृतिका और का। का का। उसका कार्य है घट शक्ति तो अतः दोनों से विलक्षण घट्ट से विलक्षण रास्ते मिट्टी ऐसी भी विलक्षण शक्ति है लक्षण मेरा वैलक्षण कैसे शक्ति है दोनों से विलक्षण कहते हैं न पृथ्वादिर्न शब्द शक्ता वस्तु यथा तथा अतएव चिंत्यई सा न न शक्ता वस्तु तथा निर्वचनमर्ति शक्तो न पृथ्वादि अस्त न शब्दादि शक्ति में पृथ्वी बुद्ध नकार नहीं है शक्ति में और शब्द आदि रूप ये भी नहीं है तो शक्ति क्या है यथा तथा तो जैसे कैसे हो अत वही ऐसा अचिंत्या शक्ति को अचिंत्या कही गई वो तो सद असद रूप से चिंता नहीं कर सकते ना निर्वचन हमारह निर्वचन की योग्य नहीं है इसे शक्ति को अनिर्वचनीय कहते हैं शक्तो पृथुत्वादि कार्य धर्म नास्ती पृथ्वी कार्य घट का धर्म शक्ति में नहीं है और शब्द आदि आश्रय का धर्म भी शक्ति में नहीं है अतो विलक्षण इसलिए आश्रय मृतिका मृतिका और कार्य घट से विलक्षण है शक्ति परिसा कीदृशी कैसे शक्ति है जथातसा। जथातसा जथा तो जैसे कहते वो किसी शब्द से नहीं कह सकते यथा तथा उक्त स्पष्ट यथा तथा जो कहा गया उसका स्पष्टीकरण अतए ही अचिंत्या यथा तथा अचिंत्या अन्यतः कार्यादश्रय तलक्षण कार्य विलक्षण है आश्रय सेलक्षण अतएव ऐसा अचिंत्या ये शक्ति अचिंत्या है अचिंत्या का चिंतित मैसे क्या उसका चिंता नहीं कर सकते कैसे क्या है नचित्यम एवं तवरूप स तो उसे शक्ति का स्वरूप अचिंत्यत्व कहेंगे इत्यार्वचन उसका निर्वचन नहीं हो सकता है भेदे न अभे देना अचिंतत्व ये न के नापि रूपण निर्वचन नहीं होगा वन से शक्ति भिन्न है अथवा अभिन्न है ऐसा नहीं कह सकते है इसी प्रकार माया भी वन से भिन्न है अभिन्न है नहीं कर सकते अचिंत्य किसी प्रकार उसका निर्वचन नहीं कर सकते इसलिए उसका नाम अनिर्वचनीय है कारण स्वरूप शक्ति यदि अस्थि अभी क्या कारण स्वरूप ऐसी जैसे दाहक कारण अभ्य वन्नी वन्य स्वरूप ऐसी अतिरिक्त शक्ति है यदि शक्ति है तभी कारण स्वरूप में वो सातों न अब भाषते वन्य का प्रत्यक्ष होता है शक्ति का प्रत्यक्ष नहीं होता है मृतिका का प्रत्यक्ष दिखती है जो शक्ति दिखती नहीं क्यों नहीं दिखती है शक्ति कुतो न भाषते इत्याशं कार्योत्पत्ति है पुरा शक्ति निगूढ़ा मृद अवस्थिता कुलालादाता व्रजेत शक्ति कार्योत्पत्ति पुरा वृद्धि अवस्थिता निगुडा कार्य घटो उत्पत्ति के पहले मिट्टी में मृत्यु शक्ति है निगुड़ा स्पष्ट नहीं नहीं है भाना नहीं होती शक्ति है, है कार्य उत्पत्ति के पहले मिट्टी में गुढ़ अन्यक्त अभिव्यक्त नहीं होती प्रत्यक्ष नहीं होती तो शक्ति फिर आगे कैसे कुला सी शक्ति विचाराचार झंड चक्र कुलाल व्यापार करने से वही शक्ति विकार और को प्राप्त करती है वही शक्ति विकार ही विकार है मृत शक्ति घटाधिकारी घटा उत्पत्ति पूर्व घटाधिकारी उत्पत्ति के पहले मृत्यु में, में, में है तो है। निगुड़ा अवतिषते रहती है अनिव्यक्त होने से अतोन अवभाष मान नहीं होती यदि शक्ति निगुड़ है अनिव्यक्त है आगे भी अभिव्यू नहीं होगी निगुड़ उपरिष्टादपति न पश्चा अभिव्यक्ति सब आगे भी उसकी अभिव्यक्त नहीं होनी चाहिए ऐसा शंका कर्म से कहते हैं अनिव्यक्त से नवनीच आदर मथना आदि नहीं हो दुग्ध में दबनीत रहता है अभिव्यक्त होता है नवनीत अनिवक्त होने पर अनिव्यक्त है कि मथन के द्वारा अभिव्यक्त हो जाता है अनिव्यक्त सा नवनीचा आदर मथन आदि जैसे मथन के द्वारा नवनीत अभिवक्त होता है ठीक इसी प्रकार मृत शक्ति अनिव्यक्त है कुलालादि लादि व्यापार है नस्या अभिव्यक्ति से आता कस्या शक्ति आ कुलादि कुलादि से दंड चक्र को व्यापार के द्वारा मृत शक्ति की अभिव्यक्ति हो जाती है और तो कार्य आकार को प्राप्त करती है आधी सब देना दंड चक्र आदि लेना कुलादि व्यापार है दंड चक्र कुल व्यापार हमसे मृत्यु में शक्ति है उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है वो कार्य आकार विचार घट आकार को प्राप्त करती है न कारण अतिरिक्त से मृत्यु तो पहले थी अब शक्ति का कार्य आगे हुआ कार्य घट जो कारण से अतिरिक्त शक्ति का कार्य जब है कार्य कारण और भेदो को क्यों तो अभिभाषक क्योंकि कार्य उत्पत्ति के पहले मृतिका थी उसमें शक्ति भी अनिव्यक्ता थी दंड चक्र को लाल व्यापार क्रम से शक्ति के अभिव्यक्ति कार्य आकार हो गया तो कारण से अतिरिक्त यदि शक्ति का कार्य है घटा आकार कार्य और कारण मृत्यु का और घट में भेद क्यों नहीं है इत्या संख्या भेद प्रती हेतु विचार से अभावितिया भेद प्रती के है तो विचार विचार नहीं होने से भेद नहीं दिखता है विचार नहीं करने से भेद प्रती नहीं होता है भेद प्रतीति का है तो विचार अभाविकारांत स्पर्शादी चात्ति का एक घटम प्रहुर चार विजना पृथ्वादी विकारापृब्ध विकार स्पर्शाद स्पर्शादी स्पर्शादि गुणौस मृत्ति में मृतिका एकीकृत है प्रसादी गुण वाले मृतिका को मृत्यु को पृथ्वी तो कार्य को भी मिला करके घटम प्रा घट कहते हैं क्यों न कहते विचार विकला भी विचार विचारित मनुष्य मृतिका जैसूप्रसादी गुण जिसमें है कारण होता और पृथ्वी बुधनादि सब के मिला करके घट कहते हैं। नौ जना जो विचार विकल है अभिवेकी पृथ्वी बुद्धि कार्य पृथ्वी स्थूल वर्तूल उपर्शादि गुण रूप कारणभूत गुण उसमें है सब विचार नहीं करके एक करके घट इसे कहते हैं तो मिला करके घट कहते हैं विचार नहीं करने से वेद प्रतीक्ष नहीं होती है ओ। घट व्यवहार से, से अविचार मूल तो जो मृत्तिका है पृथ्वी रूप रि गुण वाले मृत्तिका पृथ्वी बुद्धि आकार सब मिला करके घट व्यवहार करते हैं, वो अविचार है घट व्यवहार अभिचार मूलकत्व कैसे हुआ ऐसा संकांत तो से उत्तर देते हैं। कुलाल है पूर्वो पूर्वो कु व्या पूश स नो घट पश्चात् युक्ताहि मत युक्ता युक्ताहि कुंभता व्यापते पूर्व यावान अंश सुलापारृत है याबान्या घट व्यापार करने पर होगा उसके पहले जो मृत्यु पिंड है, तो है वो घट नहीं है पश्चात जो कुलाल व्यापार करता है पृथ्वी मत्ते जो पृथ्वी बुद्धनाद व्या आएगा तदा कुंभता तब कुंभ है इसलिए ये सिद्ध हुआ व्यापार के पहले मिट्टी मिट्टी मृतिका होने पर भी उसको घट नहीं कहते है वो घट नहीं पृथ्वी बुद्धनादि आचार होने पर कुंभ होता है और सब मिला कर के मृतिका पृथ्वी बुद्धनादि सब मिला कर के घट कहते है कुला व्यापारो मृद्वंश से कुलाला व्यापार के पहले जो मृत पिंड मृत है वो घट नहीं अघटस्य घटत व्यवहाराध मृद्वंश घट नहीं आगे उसमें पृथ्वी बुद्धनादे आकार आ गया उसको घटक कहते हैं इसलिए अविचार मूलतु तो घट हो तो पहले भी घटक होना चाहिए पहले घट नहीं कहते वो तो नहीं है आकार बन गया उसका घट से कह देते हैं कश्य तरी घटम घटक होगा पश्चात पृथ्वी बुद्धनादिम कुंभता पृथ्वी बुद्धनादि आकार होने पर कुंभ आ जाता है कुलाल व्यापार अन्यतरम पश्चात मतलब कुलाल व्यापार के पश्चात बाद पृथ्वी बुद्धना आकार घट शब्द वाचित तो मुचितम तद तो उत्पत्ति अनंतरम एवं घट शब्द प्रयोग दर्शना क्यूँकी उत्पत्ति होने के बाद घट कहते वही घट है तो अभी शंका कृत है घट तो सत्य ही तो अनिर्वचन तो का शक्ति का कार्य कैसे होगा शक्ति अनिर्वचनीय है अनिर्वचन शक्ति का कार्य घटक कैसे होगा घट तो पाराथिक है नार्थिक ना से घट अनवचन शक्ति कार्य तम अव्यतम राजु में जो सर्प है उसको कहो अज्ञान का कार्य कोई आपत्ति नहीं अब तो पारमार्थिक जो घट है वो कैसे शक्ति कार्य होगा अनिर्वचन शक्ति कार्य अव्यतम इतना संख्या घट चाह पार्षिक तो मसीद मिश्या घट भी पारमार्षिक नहीं है घट पारमार्षिक है पारमार्सिक नहीं शंका करने वाले पारमार्थिक मान को शंका करता है सिद्धांत उत्तर देता है घट पारमार्सिक नहीं भिन्नो न मृदो भिन्नो विगे सत्यनी क्षण नाप्य भिन्न पुरा पिंड दशाया मन वेक्ष क्षण सघो मृदो भिन्न घट्ट मिट्टी से भिन्न नहीं है क्योंकि बीयोगिक्षण आता भिन्न यदि होता मिट्टी को पृथ्व कर दिया तो घटो दिखना चाहिए घटो से भिन्न है पट घट को करेंगे तो कहीं पट रहता है इसी प्रकार मिट्टी से भिन्न यदि घटो होता है मिट्टी को अलग कर देने पर भी घट रहना चाहिए किन्तु मिट्टी को अलग करने पर घटो नहीं दिखता है बीयोग के मृदह व्योग मिट्टी को वियोग कर देने पर घट से अनिक्षणार्थ अदर्शनाथ घट नहीं दिखता है इसलिए घट मिट्टी से भिन्न नहीं है और अभिन्न कहेंगे ना पे नभिन्न क्यों नहीं पूरा पिंड दशा एम अनविक्षणार्थ यदि मिट्टी से अभिन्न घट कहेंगे पिंड दशा में जिस समय घट बना नहीं फुला व्यापार नहीं हुआ पिंड है उस समय घट दिखना चाहिए क्योंकि मिट्टी से अभिन्न है मिट्टी तो थी मृत तो घट उत्पत्ति के पहले थी यदि मृत्यु से अभिन्न घट तो पिंड अवस्था में भी घट दिखे दिखता नहीं इसलिए भी, भी, भी नहीं अनवेदर्शनार्थ घटो मृद पृथक कृत्य दृष्ट मिट्टी से पृथक करके घट को नहीं घट देखा नहीं जा सकता है न मृद विद्यत मिट्टी से भिन्न नहीं न पिंड देव मिट्टी ही घट ऐसा तो पिंड अवस्था में भी दिखना चाहिए पिंड अवस्था में से मिट्टी विन्दा अवस्था एम अनुपलब्ध माना तथा घट उपलब्धि का विषय ज्ञान का विषय नहीं होता घट इसलिए अभिन्न भी नहीं तो घट मृत्यु ऐसी भिन्न नहीं और अभिन्न भी नहीं घट कारण मृत से भिन्न नहीं और अभिन्न नहीं और भिन्ना भिन्न होगा ये तो संभव ही नहीं कोई भिन्न भी हो और अभिन्न भी हो इसलिए उसका नाम नहीं लिया असंभव ही भिन्न नहीं अभिन्न नहीं भिन्ना भिन्न भी नहीं इसलिए उसको अनिर्वचनीय कहते अतः शक्तिवद अनिर्वचनीय व घट जैसे माया शक्ति अनिर्वचनीय से घट भी अनिर्वचनीय है इसलिए पारा नहीं अनिर्वचनीय घट अनिर्वचन शक्ति का कार्य कोई आपत्ति नहीं घट पारमार्थिक होने पर अनिर्वचन शक्ति कार्य कैसे होगा अयुतम शंका थी अभी सिद्ध कर दिया जैसे शक्ति अनिर्वचनीय ऐसे घट भी अनिर्वचनीय है कारण से भिन्न नहीं अभिन्न नहीं उभे भी नहीं फलितम अतो यम।, यम शक्ति वत्ते न शक्ति, जह। शक्ति अव्यक्त शक्तिक्ता शक्ति व्यक्त घटना अतो अयम शक्तिवत् अवचनीय अय घट शक्तिवत् अवचनीय जैसे शक्ति माया शक्ति अनिर्वचनीय ब्रह्म से भिन्न नहीं अभिन्न नहीं इसी प्रकार आय घट शक्तिवत अनिर्वचनीय तेना शक्ति जह अनिर्वचनीय होने से अनिर्वचन शक्ति का कार्य घट जब अनिर्वचन सिद्ध हुआ तो अनिर्वचन शक्ति का कार्य सिद्ध हो गया शक्ति जह अव्यक्त शक्ति अव्यक्त अवस्था में तो उसका नाम शक्ति है और जो अव्यक्त हो गया उसका नाम घट बन गया अव्यक्त उत्पत्ति के पहले शक्ति अव्यक्त शक्ति रुपता कही गई घटनाम व्यक्त धारण घटना घटना करेंगे ऐसा व्यक्त होने पर नक्ति कार्योर उभर अपनी अनिर्वचन शक्ति भी अनिर्वचनीय और घट भी अनिर्वचनीय शक्ति ही कार्य भेद व्यवहार को तो तो यदि दोनों नहीं अनिर्वचन है शक्ति भी अनिर्वचन है घट भी अनिर्वचन है कार्य तो इसको कारण को शक्ति और कार्य घटक को क्यों कहते वेद व्यवहार दोनों तो एक है अव्यक्त शक्ति अव्यक्त घटना अभ्यक्त हो तो शक्ति अव्यक्त होगा तो घटक कहते एक ही तो पूर्व अव्यक्ता पश्चात न प्रसिद्ध प्रसिद्ध मैस्व लते आशंक्य पैले मैयाशक्ति अन्व्यक्त रहती है पश्चात अभिव्यक्त होती है न नहीं प्रसिद्ध मायास्व लसिद मायास्व शुत्र मायाना पुरा पश्चात् ऐलिक निष्ठा माया न्यज्य मायाना गेना पुरा प्रसिद्ध माया है इंद्रजाली के जादूगर की माया है इंद्रजाली के निष्ठा की माया पूरा न बजते पहले उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है जब मणि मंत्रालदि कुछ प्रयोग करता है तो अभिव्यक्ति होती है पूरा कहते तो? मणि मंत्राल प्रयोग पूर्वम मणि मंत्राल प्रयोग के पहले जादूगर की माया की अभिव्यक्ति नहीं होती है सामान्य व्यक्ति से आकर के जादू दिखाना शुरू करता है कुछ न कुछ नहीं पता है पश्चात गंधर्व सेना आदि रूपे न्यक्ति अपनी याद तो गंधर्व सेना नगर युद्ध करते हैं, ऐसे दिखाते हैं एक धागा ऊपर फेंक देगा आकाश को आकाश में ऐसे ही धागा रहेगा और शुक्र में चढ़ ऊपर चले जाता है जाकर के ऊपर फिर एक क्या दो चार पांच होकर युद्ध करेंगे किसका हाथ कट जाएगा किसका पैर कट जाएगा किसका जूदा दिखते दिखते कपड़ा इकट्ठी इकट्ठी तो वो फिर जादूगर उससे निकलेगा नहीं तो जादूगर बाहर से आएगा नहीं तो जैसे कर कपड़ा बांध दिया फिर बाद में खोले तो जादूगर बैठाए तो इसे देखाते ही जादू दिखाते तो इसे पश्चात मणि मंत्र आदि प्रयोग करने के बाद अभिभक्ति को प्राप्त करती तो अर्थात प्रसिद्ध माया शिल्प में भी ऐसा ही पर अनाभिभक्ति रहती है माया शक्ति पीछे अभिव्यक्त होती है हाय दक्षिणामूदयन